वेद्तार अध्याय एक वृक्षा इति अनेकत्व अनेक्यपदेशो यथा वा जलाशय व्यष्टि अभी प्राए जला तथा अज्ञान से प्राए तत्क्यपदेश्रोमापीये इदी श्रुते जैसे वन को उसके व्यष्टि या इकाइयों की दृष्टि से वृक्ष समूह और जैसे जलाशय के द्वारा व्यष्टि की दृष्टि से जल की बूंदों के रूप में अनेकत्व का बोध होता है उसी प्रकार अज्ञान के व्यष्टि रूप में अनेकत्व का बोध होता है जैसा कि इंद्र अपनी माया के द्वारा अनेक रूप धारण करते हैं आदि श्रुतियों में कहा गया है अत्र व्यस्त समस्तव्यापित व्यि समिता व्यपदेश है यहाँ अज्ञान के प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में व्याप्त होने के कारण व्यष्टि अज्ञान और समस्त जड़ चेतन पदार्थों में व्याप्त होने के कारण समस्टि अज्ञान समष्टि अज्ञान कहा जाता है यम व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व अज्ञान निकृष्ट उपाधि के कारण मलीन रजोतमो गुणों से युक्त सत्व प्रधान है एक तुपित चैतन्यम अल्पज्ञस्वर आदि गुण गुणक इति उच्यते एक अज्ञान अवभासकत्वात् एक अज्ञान का अवभासक होने के कारण अल्पज्ञत्व अनिस्वरत्व आदि गुणों वाले इस उपाधि युक्त सशीम चैतन्य को प्राज्ञ कहा जाता है अस प्राज अस्पष्ट उपाधितया अनति उपाधि युक्त तथा अल्प प्रकाशक होने के कारण इसे प्राज्ञ कहते हैं अस्य अपि अस्प अहंकार आदि कारणत्वात् कारण कारणशरी आनंद प्रचुरवाद कोशवद आच्छादक आनंदमयकोश्वत्वा सुषुप्ति अतएव स्थूल इति च उच्यते रूपी व्यस्रूपी व्यष्टि अज्ञान को अहंकार आदि का कारण होने से कारण शरीर उसमें आनंद का प्राचुर्य एवं कोष के समान आच्छादक होने से आनंदमय कोष तथा समस्त इंद्रियों आदि का उसमें उपरम लय हो जाने से सुषुप्ति और इसी कारण इसे स्थूल सूक्ष्म देह प्रपंच का लय स्थान भी कहते हैं चैतन्य चैतन्यता अति सूक्ष्म अज्ञानवृत्ति आनंदमत आनंदभू चेतोमुख प्रज्युते सुखम अहम् अस्वाप न इति उत्थितस्य परामर्श उपपत्ते उपत् इस सुसुप्ती अवस्था में ईश्वर समष्टि उपाधि वाला चैतन्य तथा प्राज्ञ व्यष्टि उपाधि वाला चैतन्य दोनों ही चैतन्य से प्रकाशित होने वाली अज्ञान की एक अति सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं जैसा कि श्रुति में कहा गया है प्राग्ञ चैतन्य की सहायता से आनंद का भोगता है और सोकर उठे हुए व्यक्ति की मैं सुखपूर्वक सो रहा था मैं कुछ भी नहीं जानता था इस अनुभूति से भी यही प्रमाणित होता है अन्योर समि व्यष्टोर वन वृक्षोर इव जलाशय जलयोह, इव वा वभेद वन तथा वृक्ष अथवा जलाशय तथा जल के समान ही ये समि ईश्वर तथा व्यष्टि प्राज्ञ परस्पर अभिन्न है एकदद उपसोर ईश्वरप्राज्योर अभी वन वृक्ष अवच्छि आकाशोर इव जलाशय जलगत प्रतिबिंब वा अभेदः आकाशोर इवेद एष्वर इदिश्रुते वन तथा वृक्ष के सीमित आकाश और जलाशय एवं जल में प्रतिबिंबित आकाश के समान ही समि तथा व्यक्ति अज्ञान उपाधि से युक्त ईश्वर तथा प्राज्ञ भी अभिन्न है जैसा कि यही सर्वेश्वर है आदि श्रुतियों में कहा गया है थुरी का स्वरूप वन वृक्ष तदवचिन्न आकाशयोर जलाशय जल तदगत प्रतिबिंब आकाशयोर व आधारभूत अनुपहित आकाशवद अनयोर अज्ञान तद उपहित चैतन्यो आधारभूत यदपहत चैतन्यम तुरीय उच्यते शांत शिवम अद्वैत चतुर्थ मनते इदीश्रुते वन वृक्ष तथा उनके द्वारा आच्छादित आकाश अथवा जलाशय जल तथा उनमें प्रतिबिंबित आकाश के आधारभूत रहित असीम आकाश के समान ही समष्टि ईश्वर तथा व्यष्टि प्राज्य अज्ञान और अज्ञान रूप उपाधियों से युक्त चैतन्यों का आधारभूत जो निरुपाधिक चैतन्य है उसे तुरीय कहते हैं जैसा कि जो शांत मंगलमय तथा अद्वय है उसे चतुर्थ कहते हैं आदि श्रुतियों में कहा गया है इदम एव तुरीय शुद्ध चैतन्यम अज्ञादी उपहित चैतनिया तप्त अयह अयपिंड अविवक्त सन महावाक्य वाच्यम सन लक्षम लक्ष्यमती च उच्यते तुरिय या शुद्ध चैतन्य ही तप्त लौहपिंड के सामान अज्ञान आदि तथा उन उपाधियों से युक्त चैतन्य से पृथक न किया हुआ होने पर तत्वसी महावाक्य का वाक्यार्थ है और विविध अर्थात पृथक किया हुआ होने पर उसका लक्षार्थ है